श्री श्रीरामकथामृत श्रीश्रीरामकमृते उल्लिखित मैं जान परचय निगोपालगोपालसु ज्ञान अवधूता श्रीरामकृष्णस स्नेहधन्यो भक्त रामचंद्रह तथा मनोमोहन मित्रह मातृभगिनीपुत्रुसीचत् भावनी काले स्वामी नित्य गोपालस्य कलिकाताया, निर्मलानंदगोपाल भागनेय कलिकाता अहिरीटोला प्रसिद्धवसुवंश पिताजन्मेजय माता गौरीदेव निगोपालचि एक क्वचि रामचंद्रेन सह सा प्रभु साक्षात्कर् आगछति स्म सा सर्वदा भगवद तन्मय ठति स्म श्री श्रीरामकृष्ण तस् आध्यात्मकवस्था संलक्ष्य तस्थ स्न स्म श्री प्रभु तदवस्था दृष्टि तद्दे परम हंसवस्था उक्तवान श्री प्रभु तद्ले वद यहाँ आध्यात्मिकनुभूतिलाभों विशेष साधन भजनादीना भवति भाव अपरापर समुदग विनगोपाले पृथग भावसवास अपरापरभ मेलना वारितम तृथक्स अत्रो जनों न श्री प्रभोतिरोधादनत प्रभो, प्रभो अस्थिभस्म काकुड़गाछी स्थित योगोद्यानेप्य स्थाप्यते स्म तथा नित्य तत्र-पंच पंचष्मास काल श्री प्रभो नृत्यमको निगोपालिवस अंश काल ध्यान निर्वाह स्म सनंदूत ग्रहण कर राश एभी रासबिहारी स्थाने महा महानिर्वाण मठम स्थापित पाणीहाटौ तत्तिष्ठित मठातर नाम कैब्यमठ की तद रचिशु प्राय पंचवश्रंथसु कचन आंग्लभाषायांूदिता निरंजन हा। निरंजन घोष स्वामी निरंजनानंदरजन निरंजन से जन्मचतरगणाख्यम्डला पाति राजट विष्णुपुर सेमकृष्णस स्वामी निरंजनानंद सु सु थन, नाम सुपरिचिता श्रीरामकृष्णस त्यागसन्ता स्वामी निरंजनानंद अतम तथा तम ईश्वरकोटिकाना अतम निरंजन सेल्य काले या तर सुमनोहरा कृति व्यायादीना अभ्यास सुदीर्घा सबलादृढ़ा च आसत तस्य प्रकृति अपि अनुरूपतया निर्भीका तथा श्री वीरभापन्ना आसी श्रीरामकृष्णस आगमना प्राक्रे तत्वान्वेषी संप्रद नि आसी प्रेत एकत तत्वासंधिस्तु कतिपय मित्रैस निरंजन प्रथम तो दक्षिण आगता प्रथम दर्शन अपश्य श्रीरामकृष्ण भक्त परेषि उपिश अस्त संध्या उठा प्रतिष्ठ प्रस्थिषु श्रीरामकृष्ण निरंजन विषय एवं अतरंगहुकाल व्याप्य इव आसीत निरंजनम तस्वन ज्ञापित ये मनुष्य प्रेत प्रेत कौती चेत प्रेत आपद्य है किंतु भगवान्ग्वा चेत मनुष्य भगवान्पदे झटिवन स्थरीकृत युद्धवा भगवान्टे व्यवहार भगवान है तीवन से लक्ष्य सैत प्रथम दिन तरंजन से आर्जव श्रीरामकृष्ण से मनोज कृतवा निरंजन से आर्जवादा वैराग्याभु तम प्रतिहपरायण आसी तस् उदाह कथा से बहुत्र पिरीद्य बलराम होवने एक अवदत पश्य भो निरंजन कस्चि लिप्त न एत भूयिषा अभी बहुत गुह्य वचन अवदत् निरञ्जनविषये दक्षिणेश्वरे एकदा श्रीप्रभुः निरञ्जनम् आलिङ्ग्य आकुलस्वरेण भवुल्लाभाय उद्ग्रो उदग्रौ भवितुम् आदिशत् निरञ्जनम् एतत् प्रेम्णा अभिभूतः अभूत् श्रीरामकृष्णं प्रति तस्य त्यागिनां सन्तानानाम् एतादृशी आन्तरिकी स्मृतिः आसीत् यदुदाहरणं निरञ्जनभाषया आदौ प्रीति आस्यम कि शक्यव्यादेन तथा वैराग्यस्य वैराग्य निरंजनो आपात निरंजनोंदप कठोर कठोरित प्रतियते स्म तथा तस् चरित माधवश् अभा वक्त शक्य प्रयोजनासार यहां बज्राद कठोरोन कुसुदी मृदु अवतं शक्नो स्म सप्ताशीतरअाद शतम ख्रीष्टवर्ष से प्रथम भागे संनसान स स्वामी निरंजनानंदमित अभूत स्वामी निरंजनानंदप प्रति अतः आग्रह आसीत पर गुरुभ्रतषु कमपी अस्वस्थ प्रेक्षत है चेहरा आत्मनगोति स्म तस्म कालो हरिद्वारे अतिवाहि अभूत निरंजन भ्रता स्वामीनोंरंजनानंद पूर्वाश्रम से भ्रता चतरशीतराष्टादतमें ख्रीटवर्षे कालीपूजा दिवस दक्षिणेश्वरे स श्रीरामकृष्ण पूर्वतौ ध्याय स्म श्रीरामकृष्ण तरह तत्न से प्रशंसा नील नीलकंठ नीलकोपाध्याय अयम से धरणीवासी प्रसिद्ध यात्राभिनेता गोविंदि यात्रा, गो यात्रा संप्रद प्रथमत आसीत सुगायको नीलकंठ कृष्णयात्राभन दूती चर अभ संस्कृत स गोविंदा गोविंदिण मृत्यु मृत्यो अनतर सस्या सद अभूत कविव्या स विख्यात आसी तद्रचिता कृष्णयात्रा वर्धम वीरभूम मुर्शिदाबाद बाकुड़ा अत्यम ख्याति काली नीलकंठरचिता श्रेष्ठ पाला कीर्तन स स्वयं तद्याभ राधाया सखी रूपेण अत्यंतम सुंदर अभिन तथा गानवदीप से पंडितेभ्य गीतरत्नुपाधि लब्धवान नीलकंठों दक्षिणेशर्रीरामकृष्ण गान्राव्त मुग्धम श्री प्रभु अभी तम गान्राव धन्य नीलकण्ठस्य यात्राभिनयदर्शनार्थम् आग्रही आग हाट खोलाया बा तलम अगच्छत अनंतरम पुनरेक श्री प्रभु चतीराष्टादत ख्रीष्टवर्षा अक्टोबर मसे नवीन निजोगि गृह आमंत्रि सन् नीलकंठ से यात्राभिनतवा तदिने तद सबूत नीलकंठ श्री प्रभु पृवाद संसारी जीव से का गति श्री प्रभु तम उतवा यीलठ भगवद्वारा परचालिता सन तस्म धाराम साधारण मनुष्याण मनसु उपनयनती तरह स नीलकंठ मा गाध मधुरकान शुवा स भावन्मय सन्त्यं कर्म आरे नीलकंठ तथा यथार्थ पारिषिक श्री प्रभु तम अवदत युद्ध दुर्लभ रत् नीलकंठ समीपे एव वर्तते नील नीलमणिमहोदय अध्यापक वैद्यन महेन्द्रलाल सरकारेण सह श्याम आगत श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवास कथापन नीलमाधवसेन गाजीपुर ब्राह्मीपुर गाजी श्री प्रभु साक्षात्गतवा केशवचंद्रस तथा तद्राह्म सह प्रभु यदा गंगा वक्षस भ्रमती स्म तत्सम नीलमाधवस अ प्रस्थित आसत श्री प्रभुसमस्थ अभूत शनै शन स्यसारम प्रत्यार्त तदा नीलमाधव तथा अपर कक् प्रभु ज्ञापित यदाजीपुर पावहारी बाबा महोदय श्री प्रभोचि प्रकोष्ठे स्थापय वचन श्रुवा श्री प्रभुस्मृत जहास तथा स्वदेह प्रति अंगुआम्त अवदत यवलमात्रटा तोतापुरी श्रीरामकृष्णसवेदाधन से गुर पंजाब से लुधियाना मठ से पुरी दस नाम संप्रदर्गत अद्वैतवादी नग्न संीर्घच्वांश्वर्षा लब्धवान, उत्तर लिम भारत पुरी तथा गंगा सागरतीथ सा पर्यट्य प्रत्यार्तन मार्गे स ष पंचष्टुतराष्टादशतमें ख्रीट वर्षे दक्षिणेशरम सगत अत्र श्री प्रभुना सह तस्कारो जोतापुर बाल्यसिना मठे आसी एत संयासीनो दिगंबराष्टा स्मटा नागा इतीवा, नांगा वाधुना संप्रद इुच्यते तो स्वल्पे एव वैसी गुरो दृष्टे आकर्षण करशेषयत शिक्षा प्राप्त अल्पकाल मध्य बहुशास्त्रण अतीम बहु दिना नर्मदातटें कृछ साधन तथा अनतो अत निर्विकल सधि प्राप्त श्रीरामकृष्णस दर्शन मतम तोतापुरी तस् उच्चाध्यात्मकवस्था उपलभ्य है्री प्रभु वेदिक्षा दाँम शक्य न वे प्रश्नभु उतवा एव मत इच्छाधीन अतः श्री प्रभु मातु आदेश तोतापुरी समीपे वेदना संयासदीक्षाते दिवस मध्ये श्री प्रभो निर्विकल सधिलाभ अभूत तोतापुर परीक्षा ज्ञातवा यी प्रभो मन जगतः प्रत्याहितं। जगत निर्विकल्प तस् निर्विकवस्था दृष्ट्वा तोतापुरी विस्म आपन्न दीर्घच्वांश्वर्ष कठिन साधनासरामकृष्णन कवलम अल्पसम्ये ल दिवस स्थले एकाश्मा सान अतिवाह्य तूतापुर दक्षिणेश्वरतः प्रस्थित प्रस्थान पूर्व श्रीरामकृष्णस सानिध्यवशा स हृदय अन्वभव यद्रह्म सत्यो अभेद अनयाव सत्ता है